आध्यात्म रामायण युद्ध कांड एकादश एकदशसर्ग राम संग्राम और रावण काध श्रीमहादेवाच्वा वचन प्रेम नाराजी मंदोदरी तदा रवण प्रिय युद्ध राह संयुगे दृढ़म चंदन मस्थाय वृथो धो घोरि निच रही चक्रही सौरथियुक्त श्री महादेव जी बोले हे पार्वती महारानी मंदोदरी को प्रेम पूर्वक इस प्रकार समझा बुझा रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि को चला गया वह महाभयंकर राक्षसों से घिरकर एवं सुदृढ़ रथ पर सवार हुए उस रथ में सोलह तथा वरुथ और कुबर लगे हुए थे घोरई खरियुक्त भयावह सर्वास्त्र शस्त्र सहित सर्वोपस्कर संयुतम वह पितास के समान मुख वाले गधों के जुते रहने से अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं समस्त युद्ध सामग्री से संपन्न था निश्चका रावणो भीषणाकृति आयांतम रावणम दृष्ट् भीषण कर संतस्ता भूतदा सेना वानरी राम इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज रावण लंकापुरी से निकला युद्ध में अत्यंत निष्ठुर भीषण भीषणाकार रावण को आते देख भगवान राम से सुरक्षित मानर सेना भयभीत हो गई हनुमतथुत रावण जोधुमाय आगत हनुम् वक्षलिक्रम मुष्टिबृढ़ बद्वा तलिया तेन मुष्टि प्रहारे न जाभ्या तब हनुमी रावण से युद्ध करने के लिए उछलकर सामने आए वहां आते ही अतुलित पराक्रमी पवन कुमार ने कसकर मुट्ठी बांधा और बड़े वेग से उस राक्षस की छाती में प्रहार किया उस घुटते के लगते ही वह रथ में घुटनों के बल गिर पड़ा मुर्छ तोथ मुहूर्ते नावण पुनरुत्थित हनुमत सूरोसीम सम्म एक मुहूर्त मूर्छित रहने के अनंतर रावण को फिर चेत हुआ तब उसने हनुमान जी से कहा मैं मानता हूं तू वास्तव में बड़ा शूरवीर है हनुमान देवसी रावण तम तावन मृष्टिना बक्षो ममता पश्चायाहत प्राणा मोक्ष से नात्र ना ना जी ने कहा अरे रावण मुझे दिक्कार है कि मेरा घुसा खाकर भी तू जीता रह गया अच्छा अब तू मेरी छाती में घुसा मार कि मेरा घुसा लगने पर तू प्राण छोड़ देगा इसमें संदेह नहीं तब रावण ने अच्छा ऐसा कहकर उनकी छाती में घुसा मारा विघुर्ण मान न किंचित कसमल मयो संज्ञावाप्य कपिराट रावणम भंतु मुद्यत उसके लगने से उनके नेत्र घूमने लगे और वे कुछ तिलमिला उठे फिर छेद होने पर कपिराज हनुमान जी रावण को मारने के लिए तैयार हुए ततो तथ्य गि रावणो राक्षसाधि हनुम्चथ्वाद्याग्रे दृष्ट् राक्षसपुंगवान्न अग्निवर्ण तथा सर्परोख तथा क्रमसो क्रमशोसुरा शिंगनादं तब रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया हनुमान अंगद नल और नील इन चारों ने एकत्र होकर अपने अग्निवर्ण सर्परोमा खडगरो और विस्तृत को रोमा नामक चार राक्षसों को खड़े देखा तब उन चारों ने क्रमशः इन चारों महापराक्रमी राक्षसों को मार डाला और फिर पृथक पृथक गरजते हुए श्री रघुनाथ जी के पास आ खड़े हुए तथा क्रुद्धो दश ग्रीव संद्रवृत्य नयने राम मेवाणाव दसग्रीवरथस्तस्तु राद्रोपमी सरिह आजगान महाघोरि धारा तो यद राम सेवान्नरपी तदनंतर अत्यंत क्रूर दशग्रीव रावण क्रुद्ध होकर दाँतों से ओठ चबाता हुआ आँखें फाड़कर कर श्री रामचंद्र जी की ओर ही दौड़ा रावण रथ में चढ़ा हुआ था और रघुनाथ जी रथहीन थे तो भी वह मेघ जिस प्रकार जल की धाराएं बरसाता है वैसे ही महाभयंकर वज्रश बाणों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगा और भगवान राम के सामने ही उसने समस्त वाणों को भी व्यथित कर दिया ततः पावक संकाशो सर एक भूषण अभ्यवर्ष दृढ़ रागो दसग्रीव सवण दिष्ट् भूमिष्ठम रघुनंदनम आहूय मतली शक्रो वचनम चेदमब्रवीत रथेर मं भू विम्मेष्ट शीघ्रघुतम तरि भूतल गु कार्यम मारक तब श्री रामचंद्र जी भी सावधान होकर रणभूमि में रावण पर अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्णभूषित बाणों की वर्षा करने लगे इंद्र ने जब देखा कि रावण रथ पर चढ़ा हुआ है और श्री रघुनाथ जी पृथ्वी पर ही खड़े हैं तो उसने अपने सारथी मातुली को बुलाकर कहा हे hey अनघ देखो रघुनाथ जी पृथ्वी पर खड़े हैं तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भुरलोक में उनके पास जाओ और मेरा कार्य करो ये मुक्त ना मतलदेवसारथि तथो ततो से संयोज्य हरत चंदनोत्तम स्वर्गयाथराम सेपचक्रां मतलि प्राजलिदेवराजे देवराजेन प्रसिदस्मी रघुत्म इंद्र की यह आज्ञा पाकर देवसारथी मातली ने उन्हें नमस्कार किया और उनके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोत भगवान राम की विजय के लिए स्वर्ग से चलकर उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर बोले हे रघुश्रेष्ठ मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है रथो रथोयम दिवराज सेव प्रभो प्रेश महाराज धनरेन्द्र चूषित अभेद कवचं खड्गम दिव्यतूयुगम तथा आरह्य च राम रावण धीराक्षसम मैयाशिना देवृत्व पतिथस्त पिक्रम्य नमस्कृत्य रघुत्म हे प्रभो यह रथ इंद्र का ही है इसे उन्होंने आपकी विजय के लिए भेजा है हे महाराज इसके साथ ही यह अतिशोभामान एन्द्र धनुष अभेद्य कवच खड्ग और दो दिव्य तुड़ीर भी भेजे हैं, हे राम मुझ के साथ इंद्र ने जिस प्रकार वृत्तासुर का वध किया था उसी प्रकार हे देव आप इस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस रावण का वध कीजिए मातली के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया आरोह रथम रामो लोका लक्षाजन तथो भवन महायुद्धम भैरव रोमहर्षण महात्मु राघव से रावणस्या धीमता अग्ने अग्ने दव दबेन राघव अस्त्रम राक्षस राजघान पर महावे ततस्तु संसोर राक्षसम चास्त्र मंत्रवी क्रोधेन महता बेष्टो और संपूर्ण लोकों को श्री संपन्न करते हुए उस पर आरूढ़ हुए फिर महात्मा राम और बुद्धिमान रावण का महाभयानक और रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा अस्त्र विद्या में परम कुशल श्री रामचंद्र जी ने रावण के अस्त्र को अस्त्र से और दैवास्त्र को दैवास्त्र से काट डाला तब अस्त्र विद्या विशारद रावण ने अत्यंत क्रोधा विष्ट हो श्री रामचंद्र जी पर महाभयंकर राक्षास्त्र छोड़ा रावण से धनर्मुक्ता सर्पा शराह कांचन पुंगा भारघव परिथोपतन तय सरय सर्प बदन वीरनल मुखई दिश्चिश व्याप्ता सत्र भवन रावण के धनुष से छूटे हुए बाण जो सुवर्ण में पंख से भाषमान हो रहे थे महाविष्धर सर्प होकर श्री रघुनाथ जी के चारों ओर गिरने लगे जिनके मुख से अग्नि की लपटे निकल रही थी रावण के उन सर्प मुख बाणों से उस समय संपूर्ण दिशा विदिशाएं व्याप्त हो गई रातों दृष्टि समन्ता परिपूरिताम तोरम पुरा प्रति मुक्तास्ते राक्ता भत्वा करुणरूपिनः चे दूसर्पणा समर्पत्र राम ने जब रणभूमि में सब और सर्पों को व्याप्त देखा तो महाभयंकर गुणास्त्र छोड़ा श्री रामचंद्र के छोड़े हुए वे बाण सर्पों के शत्रु गरुण होकर जहाँ तहां सर्प रूप बाणों को काटने लगे अस्त्रे प्रतिहते युद्धे स्कंधर अभ्यवर्सत तथ रा घोरा भी शर्वे तत पुनः सर शरामकिणर्जय्वा तो घोरेण मातली प्रत्यत पाति रथोपस्थेरथकेत कांचनम ऐ्रानशस्वानभ्यम धनद्रवण क्रोध मूर्चि इस प्रकार भगवान राम द्वारा अपने शस्त्र को नष्ट हुआ देख रावण ने उनके ऊपर भयंकर वाण वर्षा की और फिर लीला विहारी भगवान राम को अति तीव्र वाणावली से पीड़ित कर मातली को बेध डाला इतना ही नहीं क्रोध से उन्मत्त हुए रावण ने रथ की स्वर्णमय ध्वजा काट कर उसके भाग पर गिरा दी और इंद्र के घोड़ों को भी हताहत कर दिया